शिवानंद स्मृति संग्रह श्रीमद् स्वामी शिवानी महाराज का स्वामी संतोषानंद मनमत नाथ दत्त अलीपुर के डिप्टी टेंडेंट पुलिस थे वे सपत्निकज्यपात महापुरुष महाराज के भक्त थे महापुरुष जी भी उन्हें प्यार करते थे उनके कोई पुत्र नहीं था मठ के सभी साधुओं के वे थे चाचा जी और चाची जी एक दिन चाची जी अपनी एक विधवा सहेली को लेकर मठ पहुंची, वहां पूज्य महापुरुष महाराज को प्रणाम कर अपनी उस सहेली का परिचय देते हुए चाची जी ने कहा यह विधवा है सुनते ही महापुरुष महाराज कहने लगे अच्छा है विधवा ही अच्छी है बहुत अच्छा विधवा ही अच्छी है उनके इस तरह की बात कहते रहने से चाची जी का मुंह सूख गया क्योंकि वे सधवा थी एकाएक उनके ऊपर दृष्टि पड़ने से महाराज बोल उठे सधवा भी अच्छी है विधवा भी अच्छी है इस घटना के कुछ दिनों बाद पुजने स्वामी अखंडानंद जी महाराज मठ में आए उस दिन की बात सुनकर वे एक दिन दोपहर को महापुरुष महाराज के कमरे में आए और हंसते हुए बोले आपने उस दिन कहा है सधवा भी अच्छी है विधवा भी अच्छी महापुरुष महाराज ने भी हंसते हुए उत्तर दिया हाँ विधवा अच्छी है क्योंकि उन लोगों ने ही धर्म को रखा है पूजा पाठ व्रत उपवास सभी वे करती हैं और सदभा भी अच्छी है क्योंकि वे ही महामाया के संसार में जीवों को लाती हैं पूजने अखंडानंद महाराज ने फिर से कहा सुनकर मैंने कहा था कि वैसी बातें भाई साहब के ही मुख से निकलने योग्य है उस दिन जब मैंने आपसे पूछा कि आपका शरीर कैसा है तो आपने उत्तर दिया यहाँ बात है वहाँ सर्दी है लेकिन आत्मा अच्छी है सुनते ही परमानंद में पूज्य पात जी कहने लगे हाँ ठीक ही तो है यह देखो ना घुटने पर हाथ रखकर कर यहाँ दर्द है सर्दी तो लगी हुई है ऐसा ही तो शरीर है उसके अनंतर जैसे जानवरों को लोग प्यार करते हैं उसी तरह अपनी दाहिनी जांग को धीरे धीरे थपथपाते हुए कहने लगे लेकिन इसी शरीर से भगवान लाभ होता है धन्य है यह मनुष्य शरीर इसी शरीर में ईश्वर दर्शन होता है यह मानव शरीर धन्य है सारा वातावरण गंभीर हो गया किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली अपने आनंद में विभोर होकर वे पुनः कहने लगे धन्य है यह मानव शरीर यह मानव शरीर धन्य है इसी शरीर में भगवान लाभ होता है